विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री हरिपद मित्र को लिखित मरगाव अठारह प्रिय हरिपद अभी अभी तुम्हारा एक पत्र मिला मैं यहाँ सकुशल पहुंच गया मैं पंजिम तथा उसके आसपास के कुछ गांव एवं वहाँ के मंदिरों को देखने गया था आज ही लौटा हूँ गोकर्ण महाबलेश्वर तथा अन्य स्थानों के दर्शन की इच्छा का मैंने परित्याग नहीं किया है कल सुबह की गाड़ी से मैं धारवाड़ जा रहा हूँ मैं छड़ी सांस ले आया हूँ डॉक्टर यागदेकर के मित्र ने मेरा बड़ा आतिथ्य किया श्री भट्टी एवं अन्य लोगों को जो वहाँ हैं कृपया मेरा अभिवादन करना। भगवान तुम तथा तुम्हारी धर्मपत्नी पर आशीर्वाद की वर्षा करें पंजिम शहर बहुत ही साफ सुथरा है अधिकतर यहाँ के ईसाई साक्षर हैं हिंदू अधिकतर अशिक्षित हैं तुम्हारा सच्चिदा श्री सिंगा लिखे, याकोहामा, 10 जुलाई 1893। प्रिय बालाजी जी जीजी, तथा अन्य मद्रासी मित्र अपनी गतिविधि की सूचना तुम लोगों को बराबर न देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और विशेषतः बहुत सा सामान असबाब अपने साथ रखना और उनकी देखभाल करना तो मेरे लिए एक नई बात है इसी में मेरी काफी शक्ति लग रही है यह सचमुच एक बड़ी झंझट का काम है बम्बई से कोलंबो पहुंचा हमारा स्टीमर वहां प्राय दिन भर ठहरा था इस बीच स्टीमर से उतरकर मुझे शहर देखने का अवसर मिला हम सड़कों पर मोटर गाड़ी से गए वहाँ की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्ध देव के निर्माण के समय की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताजी है दूसरा स्टेशन पेनांग था जो मलय प्रायद्वीप में समुद्र के किनारे का एक छोटा सा टापू है मलय निवासी सब मुसलमान हैं। किसी जमाने में ये लोग मशहूर समुद्री डाकू थे और जहाज़ों से व्यापार करने वाले इनके नाम से घबराते थे किंतु आजकल आधुनिक युद्ध पोतों की चौमुखी मार करने वाली विशाल तोपों के भय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए हैं पेनांग से सिंगापुर जाते हुए हमें उच्च पर्वत मालाओं से युक्त सुमात्रा द्वीप दिखाई दिया जहाज के कप्तान ने संकेत कर मुझे समुद्री डाकुओं के बहुत से पुराने अड्डे दिखाए सिंगापुर स्टेट सेंट्रल मेट्स की राजधानी है यहाँ एक सुंदर वनस्पति उद्यान है जिसमे ताड़ जाति के तरह तरह के शानदार पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पंखे पत्तों वाले ताल के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं जिन्हें यात्री ताल वृक्ष कहा जाता है और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहाँ देखो वहीं मिलता है बद्रात में जिस प्रकार आम के पेड़ बहुतायत से होते हैं उसी प्रकार यहाँ मैगोस्टिन नामक फल बहुत होता है पर आम तो आम ही है उसके साथ किस फल की तुलना हो सकती है यद्यपि यह स्थान भूमध्य रेखा के बहुत निकट है फिर भी मद्रास के लोग जितने काले होते हैं यहाँ के लोग उसके आधार्थ भी काले नहीं सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर भी है इसके बाद हांगकांग आता है यहाँ चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में हैं कि यह भ्रम हो जाता है कि हम चीन ही पहुँच गए हैं ऐसा लगता है कि सभी श्रम व्यापार आदि इन्हीं के हाथों में है और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है जो ही जहाज वहां लंगर डालता है कि सैकड़ों चीनी डोंगियां तट पर ले जाने के लिए घेर लेती है दो दो पतवारों वाली ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती हैं माझी डोंगी पर ही सकुटुम्ब रहता है पतवारों का संचालन प्राय पत्नी ही करती है एक पतवार दोनों हाथों से चलाती है और दूसरी को एक पैर से और इसमें से नब्बे स्त्रियों की पीठ पर उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर डुला सकें मज़े की बात तो यह है कि ये नन्हे नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाकर पतवार घुमाती है कभी भारी बोझ ढकेलती है या कभी बड़ी फुर्ती से एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती है और यह सब होता है लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और वास्प नौकाओं की भीड़ के बीच हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखा युक्त मस्तकों के चूर चूर हो जाने का डर रहता है पर उन्हें इसकी क्या परवाह उन्हें इन बाहर की हलचलों से कोई सरोकार नहीं वे तो अपने चावल की रोटी कुतर कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई माँ उन्हें दे देती है चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझो जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते उस उम्र में वह स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाता और भारतीयों की नितान दरिद्रता ने ही उसकी सभ्यताओं की निर्जीव बना रखा है साधारण हिंदू या चीनी के लिए उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी भयंकर लगती है कि उस और कुछ सोचने की फुर्सत नहीं